स्वामी वानन स्मृति संग्रह गुरुदेव की स्मृति श्री यदुनाथ मजुमदार 1911 सौ ईस्वी की दुर्गा पूजा के छुट्टी में मैमनसिंह जिले के बल्ला रतनगंज से पहले पहल में बेलूर मठ दर्शन के लिए गया था उसके कुछ मास पहले अर्थात 21 अगस्त को स्वामी रामकृष्णानंद जी रामकृष्ण लीला में अपने अंश का अभिनय करके ये लोग छोड़कर चले गए थे बेलूर मठ जाने के पूर्व एक स्थानीय डॉक्टर भक्त से मेरा परिचय हुआ था डॉक्टर बाबू सपत्निक श्रीशिमा श्री के मंत्र शिष्य थे मैं उस भक्त परिवार के साथ मिलकर विशेष रूप से उपकृत हुआ था डॉक्टर बाबू के पास उद्बोधन पत्रिका आदि थी उस समय उद्बोधन में स्वामी शारदानंद लिखित श्री श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग और श्री शरत चंद्र चक्रवर्ती कृष्ण स्वामी शिष्य संवाद धारावाहिक रूप से प्रकाशित होते थे उन लीला कथाओं को पढ़कर भगवान श्री गौरांग ही फिर से श्री राम कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं जानकर मैं विशेष रूप से आश्वस्त हुआ था इससे पहले मैं कभी कलकत्ता नहीं गया था तो भी मन के प्रबल आकर्षण से मैं अकेला ही कलकत्ते के लिए चल पड़ा बेलूर मठ पहुंचकर गंगा किनारे मठ भवन के पूर्व बरामदे में प्रविष्ट होते ही पश्चिम दीवाल पर हाथ से खींचे एक चित्र ने मेरी दृष्टि को आकृष्ट किया पूर्वाकाश में सूर्य उग रहा है ऐसा चित्र था उसके नीचे विश्व कवि रविन्द्रनाथ की एक कविता कि दो पंक्तियां सहसा देखिनु नयन मेलिया इन्हें छो तोमारी द्वारे अर्थात एकाएक एक आंखें एक खोलकर मैंने देखा कि तुम अपने दरवाजे पर मुझे ले आए हो लिखी है इस बरामदे के उत्तर और अतिथि भवन प्रकोष्ठ के उत्तर की दीवार में श्री श्री ठाकुर का एक चित्र है श्री रामकृष्ण समाधिस्थ अवस्था में भूगोल के ऊपर खड़े होकर दाहिना हाथ ऊपर की ओर फैलाकर जगतवासियों को अमृत लोक में आने के लिए मानो आह्वान कर रहे हैं भागीरथी के पश्चिम तट पर नवगौरांग संघ भवन पहुँचने पर प्रतीत हुआ मानो मैं उन्हीं के द्वार पर पहुँच गया हूँ स्वामी धीरानंद महाराज से मेरी पहले पहल भेंट हुई उन्होंने मैं कहाँ से आया क्यों आया आदि बातें पूछकर विश्राम स्थान दिखा दिया और कुछ क्षण तक विश्राम करने के अनंतर गंगा स्नान के बाद श्री श्री ठाकुर दर्शन करने के लिए मुझे मंदिर में भेज दिया श्री मंदिर में ठाकुर को प्रणाम किया फिर प्रार्थना के बाद उन्होंने मुझे श्री महापुरुष महाराज के पास ले जाकर मेरा परिचय दिया उन सन्यासी प्रवर को युगावतार भगवान श्री कृष्ण देव के लीला सहचर जानकर मैंने उसी समय गंगा को साक्षी कर उन्हें गुरु पद में वरण कर लिया और उनके श्रीचरण कमल में मस्तक रखकर प्रणाम करते हुए जन्म भर के लिए उनका दास हो गया मानो मेरे अंतर देवता ने कह दिया कि यही तेरे गुरु हैं मैं भी भाभा की तरह निसंकोच उनके श्री चरणों में आत्मनिवेदन करके धन्य और परितृप्त हुआ प्रज्वलित अग्नि के समान दिव्य कांतिपूर्ण महान पुरुष प्रवर का दर्शन कर एक यह ब्रह्मज्ञ महापुरुष तथा प्रति युग में अवतारों के लीला सहचर हैं सोचकर मैं आनंद विवल हो गया और अपने को महाभाग्यवान समझने लगा इसके पूर्व दिन सदगुरु लाभ के लिए मेरे समूचे अंतकरण में जिस तिब्र अभाव बोध ने मुझे अस्थिर कर दिया था वह आज आश्चर्यजनक उपाय से शांत हो गया मैंने सोचा यह शक्ति महान पुरुष किस ढंग से मेरे जब तपस्या भक्ति विश्वास रहित जीवन में प्रविष्ट होकर मेरे जीवन रूप मरुस्थल को आर्द्र और स्निग्ध करते हैं उसे मैं सावधानी से समझ लूँगा मेरा नाम क्या है कहाँ से आया हूँ आत्मेश्वरजन कौन कौन है आदि सारी बातों के विषय में अत्यंत आत्मीयता से उन्होंने पूछ लिया उनका दर्शन करते ही हृदय के आवेग से मेरा कंठ रुद्ध हो गया बुद्धि विकल हो गई मैं विवश की तरह किसी प्रकार उनके प्रश्नों का उत्तर देने लगा और अंतिम बात यह बताई महाराज मैं घर छोड़कर आ गया हूँ फिर घर नहीं लौटूँगा आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए अपने दास के रूप में आश्रय दीजिए मैं यही आपका सेवक होकर रहूंगा या आपकी आज्ञा हो तो आपकी कृपा से मैं हिमालय के गंभीर जंगल में जाकर कठोर तप करके अपने जीवन का अंत करूंगा महापुरुष जी ने कहा तुम बच्चे हो जंगल में कहाँ जाओगे इस मठ में भी न रहना कुछ घन धनोपार्जन करके माँ की सेवा करो तुम्हारे घर छोड़ने से तुम्हारी माँ को अन्य वस्त्र का कष्ट होगा घर में रहकर ही जप तप और माँ की सेवा करते रहो हर समय चिट्ठी पत्र लिखते रहना और बीच बीच में हमारे पास यहाँ आते रहना इन बातों को अच्छी तरह समझा कर उन्होंने मुझे घर भेज दिया घर छोड़ने के प्रबल उत्साह में इस प्रकार भारी बाधा पाकर इच्छा न रहते हुए भी मुझे घर लौटना पड़ा प्रथम दर्शन से ही उन्होंने मेरे मन पर इतना अधिकार जमा लिया था कि उनके आदेश का प्रतिवाद करने की शक्ति मुझ में नहीं थी उनका आदेश मुझे सिर झुकाकर मान लेना पड़ा बेलूर मरते घर लौटते समय स्टीमर में एक पाखंडी साधु के फेरे में पड़ने से मेरे जीवन के ऊपर भारी चोट लगी उस साधु ने मेरे हृदय के धर्म भाव का आभास पाकर मुझे मोहित कर कुछ समय के बाद ही जबरदस्ती मुझे दीक्षा दी इस घटना के अनंतर मेरे चिंता जगत में एक प्रबल आंधी सी आ गई उस साधु ने मुझे ठग लिया है इसे मैं क्रमशः समझ गया भगवान ईसा मसीह की बात भी याद आई बी अवेयर ऑफ द फॉल्स प्रोफेट्स मेरे भीतर ऐसा द्वंद्व चल रहा था ऐसे समय एक दिन श्री श्री रामकृष्ण कथामृत दिखाई पड़ा श्री राम कृष्ण देव ने कहा है कि उनके भीतर गौरांग नित्यानंद और अद्वैत अर्थात बंगाल के नदिया नगर में श्री गौरांग ने वैष्णव धर्म का प्रचार किया वह भगवान कृष्ण के अवतार माने जाते हैं उनके द्वारा एक वैष्णव संप्रदाय संगठित हुआ उन्होंने वृंदावन में जाकर अनेक वनों कुंडों यमुना के घाटों का नामकरण किया वे नित्यानंद स्वामी और अद्वैतचार्य के गुरु थे इन तीनों का सम्मिलित आविर्भाव है श्री रामकृष्ण देव की बात पर मेरा पूर्ण विश्वास था और उस पाखंडी ने मुझे जबरदस्ती मंत्र देकर गुरु त्याग रूप महापाप में निमज्जित कर दिया है यह बात भी साथ ही साथ समझ में आ गई इसके प्रतिकार की चिंता से मैं व्याकुल होकर श्री भगवान से प्रार्थना करने लगा कुछ दिनों बाद गर्मी की छुट्टी हुई उस समय कलकत्ते जाकर उद्बोधन कार्यालय में श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग पार्षद स्वामी शारदानंद जी के शरण लूंगा ऐसा निश्चय करके विक्षिप्त चित्त से मैं कलकत्ते के लिए रवाना हुआ बाग बाजार पहुंचकर मैंने स्वामी शारदानंद जी महाराज को प्रणाम किया और उन्हें सारी घटना बताई धीरेता के साथ सब सुनकर उन्होंने उस पाखंडी गुरु का नाम लेकर कहा वह झूठा धोखेबाज है तुमने श्री राम देव का आश्रय लिया है उसका दिया मंत्र तुम्हारी कोई हानि न कर सकेगा तुम गंगा स्नान करके वह मंत्र गंगा माता को सौंप देना तभी तुम सारे अपराधों से मुक्त हो जाओगे मैंने वैसा ही किया हरिद्वार में गुरु महाराज के पास जाने का निश्चय करके गंगा घाट से बाग बाजार मठ में आया एक ब्रह्मचारी महाराज ने स्वेच्छा से एक होटल में मेरे भोजन का प्रबंध कर दिया तथा हावड़ा स्टेशन से टिकट खरीदकर कर हरिद्वार जाने वाली एक पैसेंजर ट्रेन में मुझे बिठा दिया तीसरे दिन रात के आठ बजे हरिद्वार स्टेशन पहुंचकर खोज करते हुए कणखल के श्री रामकृष्ण सेवाश्रम में पहुंचा दशहरे का त्यौहार था इस कारण ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी शिवाश्रम पहुंचकर महापुरुष महाराज स्वामी ब्रह्मानंद जी स्वामी तुर्यानंद जी स्वामी शंकरानंद जी स्वामी कल्याणानंद जी स्वामी अचलानंद जी और स्वामी निश्चयानंद जी प्रभृति का दर्शन हुआ उन्हें प्रणाम कर मुझे बहुत ही आनंद मिला हरिद्वार जाने से कुछ समय पहले महापुरुष महाराज को मैंने एक पत्र द्वारा यह लिखा था कि प्राणपन प्रयत्न से रात रात जाप जब तप करने से भी मुझे भगवान का दर्शन नहीं मिला इस कारण वैसी चेष्टा मैं फिर न करूंगा इस पत्र के उत्तर में उन्होंने लिखा था भक्त का अभियोग प्रेम सभी भगवान के साथ है इसमें अस्वाभाविक भाव कुछ नहीं है प्राप्य वस्तु मांगने पर भी जब नहीं मिलती तो अविश्वास आना स्वाभाविक है अनयोग अभियोग भी होता है यथार्थ भक्त और किस पर अभियोग करेगा उसका सब कुछ भगवान के ऊपर है प्रेम भी और कला भी उन्हीं के साथ है अतः प्रभु को न छोड़ना प्रेम से ही प्रेम से हो या अप्रेम से उन्हें मत छोड़ना जिसने श्री कृष्ण का आश्रय क्षण भर के लिए भी हृदय से ग्रहण किया है छोड़ने की इच्छा होने पर भी वह उसे नहीं छोड़ेगा इसे निश्चय जान लेना महापुरुष महाराज से भेंट होने पर इन बातों के संबंध में आलोचना हुई उस प्रसंग में उन्होंने मेरे हरिद्वार आने का कारण पूछा मैंने कहा दुनियादारी मुझे अच्छी नहीं लगती मैं आपके पास रहूँगा दीक्षा लेकर जब तब करूँगा यदि यहाँ रहने न दें तो हिमालय के गंभीर वन में चला जाऊँगा और वहीं कठोर तप करता हुआ जीवन पात महापुरुष जी ने कहा तुम अभी लड़के हो वन में कहाँ जाओगे इसके सिवाय तुम्हारी माँ है जब तब करो और नौकरी भी करते चलो माँ की सेवा के लिए पैसे कमाओ नहीं तो वह क्या खाएगी कैसे बचेगी माँ को कष्ट हुआ तो धर्म कर्म का कुछ भी फल ना होगा अब यही करो साधु होना चाहो तो और भी कुछ समय बाद होना इस प्रकार वह मुझे समझाने लगे किंतु उनकी कोई भी बात मैं मान नहीं रहा था देखकर उन्होंने मुझे स्वामी ब्रह्मानंदी महाराज और स्वामी तुरयानंद जी के पास ले जाकर उनसे मुझे समझाने के लिए कहा